प्राणो आयुर्यन कलपता येन कलपता आत्मा कलपता श्रोत्र ब्रह्मा कलपता मनो योति कलता स्वयज कलपता पृठ यो येन कलपता स्मच यजस्म चृहच्च रथंतर स्वह देवा अगन्म अमृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूम वेट स्वाहा आयुर्यज्ञ कल्पताम यहां यज्ञ शब्द का अर्थ है पूजनीय परमेश्वर यज्ञ देव पूजा संगति संगतिकरण दान तीन अर्थों में यह शब्द होता है तो जो पूज्य है उसका भी नाम यज्ञ होता है सबसे पूज्य ईश्वर है इसलिए यहां यज्ञ शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है कल्पताम, कल्प, कल्पताम का अर्थ यहां रचित निर्मित समर्थ होता है लेकिन यहां पर इसका अर्थ किया गया है समर्पण आयु आयु वही है जीवन का जो काल है तो जीवन का काल ये जैन ईश्वर के द्वारा कल्पताम समर्थ होवे अब समर्थ का अर्थ और विशेष किया बढ़ा करके आयु ईश्वर के द्वारा समर्पित होवे होवेजो आयु हमको मिले हुए है यह आयु हम पूरा ईश्वर के समर्पित करें कहने का अभिप्राय होगा कि जीवन यदि ईश्वर के समर्पित चलता है तब इसकी सार्थकता है समर्पित नहीं होता है ईश्वर के तब जीवन की सार्थकता समर्थता नहीं है प्राणों इसी तरह से प्राण है प्राण भी ये जैन कल्पता प्राण भी हमको ईश्वर से ही मिले हुए हैं और ईश्वर की ही सेवा में ईश्वर की ही आज्ञा के अनुकूल प्राण का भी व्यवहार उपयोग होना चाहिए चक्षु या जैन कल्पता चक्षु नेत्र आँख भी ईश्वर के द्वारा मिली हुई है बनी हुई है तो उसके समर्पण में आँख भी रहे होवे समर्थ का हो गया यहाँ सार्थक होना जितने तो तक हाँ यानी जितना पूरा कार्य हो सकता था इससे वहां तक हो जाना यानी एक तो इसका अपना काम है नेत्र आदि का प्राणादि का तो अपना काम तो करेगा ये लेकिन कार्य की पूर्णता ईश्वर पर्यंत है ईश्वर के समर्पण पर्यंत है एक वस्तु है एक पुस्तक है किसी ने लिख दी तो लिखने का काम तो हो गया पूरा उसका लेकिन लिखने के बाद वो पुस्तक किसी को देनी भी है तो देने तक वो पुस्तक में आ गया जिसके लिए आपने कोई कार्य किया है ना तो एक तो निर्माण उसका हो गया रोटी बना ली भोजन बना लिया भोजन बनाने के बाद अब आपको व्यवस्थित रूप में खाने वाले को बांट देना यहां तक का काम ले लिया गया भोजन निर्माण में ही पाचक का काम यहां तक हुआ एक तो वो आटा गूंदेगा हो गया उसका काम दूसरा हुआ उसने रोटी बना दी ये भी उसका काम हो गया तीसरा है कि जो बर्तन लगे थे ना उसमें रोटी बनाने में उसको धोना भी है वो भी उसी का काम है तो ऐसे अब रोटी बनाने से तो वो भिन्न है ना पर गिनती में जब करेंगे तो पात्र धोना भी उसका ही काम हो जाएगा तो अब इतना और बढ़ा दिया कि जो रोटी बनाई पात्र आदि धोए और खिलाने वाले को खिला भी दो खाने वाले को उसी का काम है और अलग से व्यक्ति नहीं होगा वही व्यक्ति जो बनाया भोजन वही खिला दे घर में जैसे खिलाते भी है ना वही जो भोजन बनाती है माताएं वही खिलाती भी है तो खिलाने तक का काम का वो भोजन बनाने में ही आ गया ऐसे तो ही इन सब पदार्थों का भी अपना गुण तो है शरीर का समर्थ हो जाना ये इसका अपना गुण हो गया लेकिन वो समर्थता पूरी कब तक मानी जाएगी कहां तक जहां तक कि ईश्वर के समर्पित हो जाए ये करना हमको है इसके अंदर जो जीवात्मा है वो करेगा ये सब लेकिन ये उसकी आजीव के अनुकूल व्यवहार करने योग्य हो जाएगा वहां जाकर के इसकी समर्थता या सार्थकता हो जाएगी तो इस रूप में आयु प्राण आदि सभी के सभी ईश्वर के समर्पित ईश्वर की आज्ञा में जैसे आयु के लिए है ना जीवन का पूरा काल है तो जीवन का पूरा काल कोई व्यक्ति जीवन जुआ खेलने में भी लगा सकता है ना, कोई पढ़ाई में भी लगा सकता है कोई किसी चीज की खोज करनी है विज्ञान की खोज करने में लगा सकता है कोई व्यक्ति साधना में भी लगा सकता है और कोई व्यक्ति समाज सेवा में भी लगा सकता है कोई किसी व्यक्ति की सेवा में लगा सकता है तो ऐसे ही कोई पूरे जीवन ईश्वर के उपदेश करने में प्रचार करने में लगा सकता है हाँ आयु की हो गई ना तो ईश्वर से यह संबंध ही जुड़ा है ना तो इसी प्रकार से यह प्राण का है प्राण का मुख्य काम तो है जीवन को धारण करना तो वो जीवन धारण करना अब क्या हुआ ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होगा प्राण की उपलब्धि कैसे होगी सम्यक आहार विहार व्यायाम आदि करेंगे स्वस्थ जल होगा वायु होगी इसके बाद उसकी स्थिति बनेगी प्राण की अब प्राण की स्थिति बनने के बाद शरीर में जो समर्थ आएगा उससे फिर वो अब ईश्वर की समर्पण में जाएगा यानी प्राणायाम करते हैं योगाभ्यास करते हैं ईश्वर के लिए स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं उस प्राण के बल से शरीर का जो काम चल रहा है वो प्राण के बल पर ही तो चलता है ना केवल भोजन से तो नहीं चलता है ना भोजन से तो हड्डी मांस बन गया बाकी शरीर की रक्षा प्राण ही करता है इंद्रिय आदि भी प्राण के ही एक तरह से अंश है ये भी तो इनसे भी अतिरिक्त जीवन को जो चला रहा है प्राण हर समय जीवित रहे, 24 घंटा वही चलता है इसके अंदर हम तो सो जाते हैं सो जाने के बाद शरीर की रक्षा हम नहीं कर सकते हमारे सोने के बाद प्राण ही जागता है वही जीवित रखता है शरीर को तो शरीर को जो जीवित रखने का काम है वही अब इसमें इतना ही होगा कि ईश्वर के अनुकूल हम इसको बचाए के रखेंगे चलाते रहेंगे तो से से प्राण प्राण को मजबूत करें, होने जो शरीर है, इसको ईश्वर के कार्य में लगाएंगे जो जो भी शक्ति मिलेगी बल मिलेगी उससे जो भी काम होगा वो ईश्वर से संबद्ध होगा चाहे वो ईश्वर की प्राप्ति में पहले होगा एक संबंध दूसरा है प्राप्ति कराने में होगा बस दो ही काम होंगे और तो तीसरा होता नहीं है पहले अपने आप उसको करना है और अपना हो जाता है तो फिर दूसरे का कराना है वो और ईश्वर का अपनी तो कुछ करेंगे नहीं ईश्वर के क्या करेंगे उसके पांच में रहनी उसको दबाना तो है नहीं कुछ करना नहीं है उसका उसका यही है कि उसने जो कहा है वो कर दो जितना भी काम होता है सारा का सारा केवल प्रकृति में होता है और कहीं नहीं होता है आत्मा में होता नहीं है यहां भी जीवात्मा में भी कुछ नहीं काम होगा ईश्वर में भी कोई काम नहीं होगा प्रकृति के परमाणुओं में भी कोई काम नहीं होगा उसके जो संघात है ना संयोग विभाग जहां संभव है कर्म केवल वहीं होगा जहां संयोग विभाग नहीं वहां क्या करेंगे कुछ पद पर परिवर्तन होना ही नहीं है वहा तो वहां कुछ नहीं होता इसलिए काम चाहे ईश्वर को करना है वो भी संसार में ही करता है बाहर नहीं करता वो भी काम कुछ कर ही नहीं सकता होता ही नहीं काम ही नहीं होता है ना इससे बाहर ऐसे हम भी जो जीवात्मा है भी जो काम करेगा वो यही करेगा लोक में ही करेगा तो करने धरने का जो कुछ होता है वो लोक में ही होता है केवल तो अब इतने ही है कि ईश्वर की जो सेवा करनी है ईश्वर तो एक तत्व तो हो गया उसका तो कुछ होगा ही नहीं बनना ही नहीं कुछ अच्छा, तो ज्ञान विज्ञान का जो निश्चय होता है वो मन में होता है ना मन तो प्राकृतिक है इसको संयोग विवाह इंद्रियों से जोड़ते हैं हटाते हैं विषयों से संबंध संबंध करते हैं संस्कार के रूप में जो बैठा हुआ ज्ञान है उससे संबंध करते हैं हटाते हैं ये वो मानसिक कर्म होता है तो वो यही होता है ना तो उसमें अब क्या होगा ईश्वर ने जैसे बता रखा है कि ऐसे करो किसी का परोपकार करना है तो जबरदस्ती नहीं करना है ज्ञानपूर्वक उसका करना है उसके हित का ध्यान में रखते हुए करना है स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है दूसरे का हित जैसे ईश्वर की आज्ञा है उस आज्ञा के अनुकूल करेंगे तो प्राण का यहाँ केवल होगा कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए उसका उपयोग करेंगे जब हमारी शक्ति प्राण बढ़ जाता है शक्ति में बल शरीर में बल बढ़ता है बल बढ़ने के बाद व्यक्ति क्या करता है फिर हुँ? न्याय करता है, दूसरे को दबाता है फिर अपना अनिष्ट सिद्ध करता है कोई भी कुछ कर रहे बलवान आदमी पड़ा रहता है अपना नहीं प्राण का जो है ना उपयोग दुरुपयोग दोनों होता है ना प्राण की जो शक्ति है शरीर में अब उससे दोनों काम करेगा दूसरे की हानि भी करेगा और दूसरे का लाभ भी करेगा अपनी भी हानि करते हैं अपना लाभ भी करते हैं उस प्राण के बल को बढ़ा के बहुत अधिकारी कर सकते हैं। और दूसरा है कि किसी को आने नहीं देगा पास में डांट करके और पड़ा रहेगा सोता रहेगा वो भी प्राण का उपयोग है बल के कारण अपना कोई आएगा ही नहीं उसको कुछ कहेगा नहीं ना तो सोता रहेगा वो तो वो प्राण का ही तो है ना वहा उपयोग एक तरह से दुरुपयोग है काम तो करेगा शरीर को चलाएगा प्राण पर उसका उपयोग नहीं है वो ईश्वर के प्रतिकूल है वो तो ऐसे ईश्वर के अनुकूल हो गए हमारा प्राण भी और प्राण जो हम लेते हैं वो भी स्वस्थ होना चाहिए अभी जो लेते हैं ये दूषित प्राण है तो दूषित प्राण ये ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है इसका मतलब कुछ हो रहा है दूषित प्राण लेने से मन दूषित होगा जान दूषित हो जाएगा शरीर दूषित हो जाएगा फिर कर्म उससे दूषित होने लगेगा स्वस्थ प्राण लेंगे तो सत्गुण बढ़ेगा फिर जान बढ़ेगा उससे उत्तम काम फिर करेंगे ऐसे प्राण ईश्वर के समर्पित हो चक्षु है चक्षु इंद्रिय भी इससे भी अब इसका मुख्य काम है रूप का देखना तो कोई भी जो कर्म होता है धर्म और अधर्म दो स्वरूप में विभक्त हो जाता है वो इतने भी हैं सारे काम साधन उसके एक ही होते हैं लेकिन उसका प्रयोजन निमित्त भेद हो जाए अलग अलग हो जाता है एक ही चाकू है उसी चाकू से फल भी काट सकते हैं और उसी चाकू से अपना हाथ भी काट लो आत्महत्या भी कर लो दूसरे का भी काट दो कुछ भी कर डालो काम उसका केवल काटना है चाकू का लेकिन अब होगा कि काटना कहां पर है किसको काटना है और किसको नहीं काटना है तो सभी साधनों पर ये दोनों नियम लागू हो जाते हैं कर्म एक ही तरह का होता है लेकिन उसका प्रयोजन भेद होता है गाड़ी है तो अब चोरी डकैती के लिए भी इसका उपयोग होगा और अपने आने जाने के लिए भी उपयोग हो सकता है दोनों काम के लिए होता है तो एक तो अधर्म हो गया और एक धर्म हो जाएगा तो जितने भी आंख भी ऐसे ही है एक से आख से तो वस्तु कैसे चुरा ले उसकी कहा पड़ी हुई है ये भी इसका उपयोग है और दूसरा है रास्ता कैसे चले रास्ता कैसे बताएं दूसरे को कौन चीज क्या पड़ी है कैसी सुंदर है नहीं है फिर आँख से देखते हैं इतनी सारी चीजों को तो एक तो होता है सब ले लो अपना है अच्छी अच्छी चीज है और दूसरा देखिए कहेगा ये ईश्वर की रचना है ये तो कितनी अच्छी बनाई है इसने इसी आँख से देख करके वो अब ईश्वर के प्रति समर्पित होगा कि ऐसी रचना तो मनुष्य कर ही नहीं सकता मनुष्य का शरीर है सुंदर शरीर किसी का है उसको देख करके एक व्यक्ति तो आकर्षित हो जाएगा कि इतना अच्छा शरीर बनाया है। और दूसरा होगा कि इतना अच्छा शरीर बनाया है दोनों कारण आ जाएंगे ना वहां पर जैसे ताजमहल बनाने वाला था उसको बता दें कि उसका हाथ काट लिया फिर बनाने वाले क्या? हाँ तो अब उसने ताजमहल तो दिखाया कि कितना अच्छा है लेकिन उसने बतने बनाने वाले के साथ बहुत बड़ा किया अन्याय किया उसने तो उसके ताजमहल बनाने का पाप होगा सारा रचयिता का उसने तिरस्कार किया है तो अनचित किया उसने ऐसे यहां भी इन चीजों को देख करके चीजों से तो खुश होते हैं। इतना अच्छा फूल है देखो उद्यान में ये है इतने अच्छे बाग बगीचे सब हैं। लेकिन इसका निर्माता कौन है उसकी अवहेलना करते हैं जितने नास्तिक लोग होते हैं आखिर इसी प्रकृति का तो करते है ना वो भी उपयोग नदी का पहाड़ का पेड़ का वृक्ष का फल का सभी का करते हैं वो उपयोग लेकिन इसका रचयिता को वो बुलाते हैं ईश्वर को नहीं जोड़ते इससे तो अब क्या हो जाता है यही अनिष्ट हो जाता है उनका देखना सुनना जो भी हो जाएगा सब अनिष्ट हो जाएगा आंख से रूप देख रहे हैं लेकिन देखते हुए उस रूप का जो रचयता है नियामक है उसको तक नहीं देखेंगे तो आंखों का देखना व्यर्थ पूर्ण नहीं है अभी दो तरह के हो जाते हैं एक एक पूर्णता होती है अपूर्णता होती है एक व्यक्ति जैसे दिन भर अपनों काम तो कर कर रहा रहा है है लेकिन इतना कर रहा है कि पेट भर जाए उसका एक आदमी है कि पेट अपना तो भरता है दूसरे का भी भर देता है काम दोनों करते हैं उतने ही दिन में ही उतने समय लगाते हैं एक से दस व्यक्ति का पालन होता है एक अकेला पेट नहीं भरता है अभी जाड़े का समय है एक व्यक्ति तो यही सोचेगा कि किसी तरह मैं बच जाऊंगा इस जाड़े में और दूसरा व्यक्ति होगा कि इसमें उपयोग क्या लेना है मुझे इस जाड़े का मुझे क्या विशेष फल मिलेगा अब जाड़े का समय है इसमें अधिक भोजन पचता है अधिक व्यायाम जो व्यक्ति करेगा उसको अधिक भोजन पचेगा वो अधिक स्वस्थ हो जाएगा दूसरा व्यक्ति अपना कम्बल रह में किसी तरह छिटक पटक के रह जाएगा मरता हुआ कि बच जाऊं किसी तरह से जाड़ा किसी तरह बीते इतने रहेगा उसका तो जाड़ा तो दोनों के लिए है एक केवल इतना ही सोच पा रहा है कि किसी तरह मैं जीवित रह जाऊ इससे दूसरा है कि उसका विशेष लाभ ले रहा है ये जाड़े में ही अधिक व्यायाम कर सकते हैं जाड़े में ही अधिक भोजन किया जा सकता है अधिक पौष्टिक भोजन जो बचता है गर्मियों में नहीं बचता है तो शरीर के लिए जितना अधिक अनुकूल ज्यादा होता है गर्मी नहीं होती है बरसात नहीं होती है तो वो ये सोच करके अब इसका विशेष लाभ ले लेगा तो दूसरा होगा वो बस जिस तरह जी जीत वो तो दोनों में एक में आत्मबल नहीं है इतना उसने पूरा उपयोग नहीं किया एक थोड़ा किया एक पूरा किया एक ने ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इन चीजों को एक ईश्वर तक ले जाएगा उपयोग उतना ही होता रहेगा लेकिन करते करते उसकी सीमा ईश्वर तक चली जाएगी तो वो ईश्वर के समर्पित हो गया वो साधन सीमा तक नहीं गई तो अभी ईश्वर समर्पण में स्वार्थ में लगा हुआ है वो। तो, ये सर्दी के तो होते हैं हाँ इनसे अच्छे होते हैं उनका स्वाभाविक रूप में उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होगा पहाड़ के या ठंडे प्रदेश के होते हैं ना वो लोग यहाँ वालों से अधिक स्वस्थ होते हैं वो उतने नहीं होंगे स्वस्थ उनका दुर्बल होता है हड्डिया दुर्बल होती है उनकी आंतरिक से। इनकी अधिक मजबूत होती है मिलेगा सब वैसे होता ही है हिमालय के ऊपर जैसे चीन का है और आगे का ले लो उन लोगों को उनका शरीर देखो और इधर वाले को देखो कुछ भी खाते पीते फिर भी मजबूत रहते अधिक आयु होती है उनकी इधर वालों की आयु इतनी नहीं होती है वो कुछ नहीं होता शीत का ही है ना उसका तो शीत के कारण वैसे भी आप चीज फ्रिज में रख दो और बाहर रख दो तो कौन ज्यादा दिन तक चलती है फ्रिज बात चलती है ना ठंड क्या करती है शीत जो है ना ये जोड़ती है हर चीज को जोड़ के रखती है और अग्नि ये फैला के रखती है उसको तो इसके परमाणु क्या जुड़े रहते हैं अधिक शीत के बलवान होते और उष्ण वाला शिथिल होते हैं संयोग शिथिल हो जाता है तो इसलिए उतना पछता भी नहीं है तो ये अंतर होता है स्वास्थ्य में तो वो नियम यहां भी लगा सकते हैं जितना संभव हो शीतकाल में लेकिन उसके भी होती है इतना शीत नहीं सहन कर पाएगा कि शरीर की सीमा से बाहर हो जाए उसमें उल्टा पड़ेगा फिर बीमार पड़ेगा वो, वो सीमा के ही बढ़ाया जाएगा उसको ये गति गाड़ी की गति करते हैं तो बहुत अधिक तो नहीं तेज कर सकते ना उसको वो आग लग जाएगी इंजन में और एक घिसटते रहो थोड़े थोड़े करके तो वो भी तेल खराब होगा के तो ऐसे शरीर के साथ भी होता है इसमें शक्ति इतनी होती है कि बहुत काम कर सकते हैं पर इतनी होती है कि दिन रात करते रह जाए। मर जाएगा फिर तो दोनों सीमाएं देखनी पड़ती है वो सीमाएं अपने को पता लगेगा अनुभव से वो करते रहेंगे प्रयोग करते रहेंगे तब सामर्थ्य दिखेगा कहाँ तक हमारी सामर्थ्य इसके आगे नहीं जाना चाहिए लेकिन ये भी नहीं बचा के रखे बचा के रखें तो दोनों दुरुपयोग हो रहा है एक तो जो आपका जो मिला हुआ है अभी पिछले कर्मों के आधार पर दे दिया है ईश्वर ने नहीं उपयोग करते तो नष्ट हो जाएगा रखा रखा जो वो जो सांप को बताते हैं अजगर अजगर की तरह धन लेके बैठ गया हो, वो होते न कहा उपयोग तो करता नहीं लेकिन करने भी नहीं देता किसी को तो वो व्यर्थ में नष्ट होता है ऐसी तो ही जो शक्ति सामर्थ आप लेकर के आए हैं पिछले जन्मों के आधार पर यदि नहीं करते हैं उसका ठीक ठीक उपयोग तो नष्ट हो जाएगा वो गया हो तो वो संचित रहती है अपने अंदर उसको जगाना पड़ता है देखना पड़ता है हमारे पास कितना है तो पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना उभरेगा नहीं करेंगे नहीं उभरेगा तो पूरा उसको उभारना होता है अंदर बाहर के जितने भी गुण हमारे हैं सभी के सभी उभरेंगे और उभरता यहाँ तक उभरना चाहिए ईश्वर के संबंध बन जाए वहां तक जुड़ जाए श्रोत्र या जीण कल्पतम यही है यानी अधिक से अधिक व्यक्ति को शास्त्र का श्रवण करना चाहिए स्रोत्र की कान की सार्थकता इसी में है अधिक से अधिक उसको विद्या सुननी चाहिए पढ़ने का काम क्या होता है थोड़े दिन तक कर सकता है व्यक्ति लेकिन सुनने का काम आजीवन होता है लेकिन ये सुनने का काम बाद में तब होगा जब पहले सुनने का पढ़ने का अभ्यास रहेगा नहीं तो पढ़ने सुनने की इच्छा नहीं होती बुढ़ापे में जाके तभी बनी रहेगी सुनने में तभी रुचि हो पाएगी अगर पहले से आपने विद्या का अभ्यास कर रखा है नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा फिर फिर सुनने की इच्छा ही नहीं होगी तो, वाणी जो श्रोत्र की सफलता इसी में है कि पहले से हमारा ज्ञान का अभ्यास बना रहना चाहिए पढ़ते रहना चाहिए सुनते रहना चाहिए और आगे भी सुनना चाहिए शास्त्रों को जो जितना अधिक सुनता रहता है वो ईश्वर की उतनी ही आज्ञा का पालन कर रहा है या श्रोत्र का उतना अधिक उपयोग वो कर रहा है वाघ या जी इसी तरह से वाणी का उपयोग है वाणी का अधिकतम उपयोग वही करेगा जो जितना अधिक ज्ञान का संग्रह कर पाया जिसके पास जितना अनुभव होता है जितना चिंतन और निर्णय होता है उसकी वाणी उतनी समर्थ होती है कोई चीज़ आपने देखी है सुनी है लेकिन उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है तो उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते संदिग्ध रहेंगे आप तो संधि अवस्था में आपकी वाणी लचर रहेगी दुर्बल रहेगी आप बोल नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते किसी को तो वाणी की जो समर्थता होती है पूर्णता इसी में होती है कि अर्थ हमको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए अर्थ का पूरा स्पष्ट ज्ञान होने के बाद अब हमारी वाणी ठीक चलने लगती है उसके बिना वाणी का उपयोग पूरा पूरा नहीं है तो पहले ज्ञान को प्राप्त करना है फिर उसके बाद दूसरे को भी कराने देना है ये वाणी का उपयोग है समर्थता यही है और ये कहाँ तक जाएगी जब व्यक्ति ईश्वर का उपदेश करने लग जाएगा उसमें है ना तत्चुर्देव मंत्र उसमें भूयस्म शरदा शतम भूयशरदा शता ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हम करें पूरे जीवन करें और जीवन के बाद भी करें तो दूसरे को भी बताना है और अन्य विषयों का तो उपदेश करना करना है इसके साथ साथ ईश्वर भी आना चाहिए उपदेश क्योंकि विद्वान इतने भी ऐसे भी होते हैं ना जो ईश्वर को भी से जीवन भर नहीं बनाते हो बाकी विषयों में तो बहुत बड़ी वक्ता होते हैं वो घंटे घंटे खूब व्याख्यान देते हैं दिन दिन भर चार चार घंटे बोलते हैं लेकिन ईश्वर बोलकर भी नहीं लाते हो विषय नहीं बनाते तो उनकी वाणी उतनी नहीं है समर्थ नहीं पूर्णता नहीं हुई अभी उसको लगेगा समय फिर से उसको लेना पड़ेगा शरीर फिर भी अभी करना पड़ेगा छुट्टी छुटकारा नहीं है उसको अभी तो वाणी की पूर्णता तभी होगी जब ईश्वर चर्चा करने लग जाएगी सार्थकता उसी में है कि वाणी के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना स्वयं करें और दूसरों को भी करवाने लग जाए तो यह वाणी की सार्थकता हो जाती है ये वाव यजिन्ह कल्पताओं ईश्वर के माध्यम से हमारी वाणी समर्थ हो गई समर्पित हो गई मनो या जैन कल्पना हम इसी तरह मन का भी है मन से हर दिन भर हम कुछ न कुछ तो सोचते ही है कभी भी बैठते नहीं है बाहर से भले ही बैठ जाए अंदर से नहीं बैठते लेकिन वो भी से होता क्या है वो सब बाहर का होता है यहीं का होता है सारा कुछ भी नहीं अंदर का होता है तो ये मन का उपयोग तो हो रहा है चौबीस घंटे लेकिन पूर्ण नहीं है ये इस में, में दोनों स्थितियां होती है आप जितनी भी बाहर की परिस्थितियां हैं वो सभी को हटा दो कोई कारण मत रखो यानी कि बाहर से आप अपने आप बैठ गए मन अकेले बैठे हैं ध्यान में समाधि में है इस स्थिति में अब आप ईश्वर को गाली दो ईश्वर का विरोध करो या कोई जो अन्याय जिसको कहते हैं उसका खंडन करो अच्छा यानी पूरी जो है वो आपके हाथ में है तो अब डर का तो नहीं रहा ना कोई कारण जब हम पूर्ण समर्थ हो गए तो यहाँ डर नहीं लगना चाहिए पर यहाँ भी डर लगता है तो उसमें क्या है जो भय की स्थिति जो बन रही है ना वो अपने नियंत्रण में नहीं है यानी जिस स्थिति में नहीं डरना चाहिए हमारे हाथ में है ना वो अकेले में अब डर किस बात का है अब तो नहीं डरना चाहिए ना वो बना दिया है उसने एक तो सीधा इस पर डराता है आकर के दूसरा है कि इस काम से डर लगता है जो कि हमारे अधीन मतलब ऐसी चीजें हैं स्थितियां जो हमारे अधीन नहीं है डरना ही पड़ता है हमको ना चाहते हुए भी एक तो सीधे आके डरा देना है ना दूसरा है कि हम नहीं चाहते हुए भी डरेंगे है ना मानसिक स्थितियां इस इसी तरह की है जो भी अन्याय बुराई जो भी सोचेंगे अनिष्ट अगर आप सोचते हैं तो आपको डर लगेगा लेकिन तो तो वहा आपने उसका निमित्त ढूंढा है ना कि इसके कारण है ये वहां तो सामने निमित खड़ा है उसका उस हेतु से डर लगता है वो उसका डर हो गया लेकिन जहां पर आप स्वयं समर्थ है कोई कुछ का प्रवेश नहीं है किसी का वहां भी डर से नहीं बच सकते मन में आप किसी की कर भलाई करनी है तो डर लगेगा क्या और बुराई की सोचो नहीं बच सकते आप डर से आपको संकोच होगा पूरा बचने का पूरा पूरा साथ साथ करेंगे उसमें जितनी योजना बनाते हैं ना चोरी की डाका की व्यविचार की जितनी सारी योजनाएं उसमें साथ साथ निदान ढूंढते जाते हैं कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे वो डर साथ साथ चल रहा है वहां पर लग नहीं रहा है कि मैं डर रहा हूं लेकिन जो निदान करते जा रहा है ना ऐसे ऐसे बचना है वो डर ही तो साथ चल रहा है वहां डर का प्रश्न ही नहीं था अभी तो सोच रहे थे योजना बना रहे थे ना और उसी समय परोपकार की सोचते जाओ तो प्रसन्नता होती जाएगी उत्साह होता जाएगा साथ में ही होता जाएगा आपने कुछ नहीं किया उसको तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि इससे ये भय होगा इससे ये उत्साह होगा ये संरचित व्यवस्थित है ये दोनों का संबंध बनाया हुआ है मतलब ऐसा डाल कि वो ही काम वैसे... हाँ एक तो सिस्टम डाल दिया है कि ऐसा हमारे हाथ में नहीं है इस भय को नहीं रोक सकते हम डरना पड़ेगा और वो डरना और नहीं डरना इन दो कार्यों पर निर्भर करता है पुण्य पाप पर एक तो ये हमारे हाथ में नहीं है और दूसरा है कि साक्षात जब होगा उसका या तो वहां तो पता ही लग जाएगा डराता है कि नहीं डराता है इसके अतिरिक्त भी कई कार्यो में होते हैं यानी जिस चीज को हमने मान लिया है ना ये अच्छा है होना चाहिए इच्छा बना ली उसका जब विघात होने वाला होता है तो भी डर लगता है वहां कोई डराने दूसरे से डर हमको इसीलिए लगता है कि हमने मान रखा है ऐसा होना नहीं चाहिए और होने जा रहा है तो वहां भी डर लगता है वो तो वो तो हमको दिख गया ये हमारी ओर से है ना निर्धारण कि ऐसा होना नहीं होना चाहिए अब होने जा रहा है तो हम डर रहे हैं यहां अपने निमित्त से डर रहे हैं यहां स्वयं कारण है डरने के लेकिन कई स्थितिया जहां हम नहीं है निमित्त बाहर भी निमित नहीं है भी भी डर लगता है, तो है है है, है है, तो अधिकतम यही कि कि व्यवस्थित वाला ये, सीधा डराता है। और लेकिन शब्द हमारे पास ईश्वर की भी ऐसी है। वो करता भी है तो ये पकड़ने की बात है कि अब जितना अधिक मान लो बहुत सात्विक चित्त में पकड़ में आता होगा साक्षात भी डराता है ईश्वर बुरा काम करने पर रहेगा वही स्थिति वही रहेगी जहाँ बुराई होगी वहीं डराएगा वो जो बुरा नहीं होगा तो क्यों डराएगा उसका यही है तो कहीं तो स्थितियां साथ साथ दे दी निमित्त यही रहेंगे बाहर के ही और कहीं बाहर का निमित्त ना हो स्वयं निमित्त होगा वो ईश्वर तो ये चित्त की सातिकता में देख न, दिख पूरा होगा स्पष्ट पर इतना जरूर है कि बुराई से लगता है अच्छा इसे नहीं लगता और ये अपने अधीन नहीं होता है रुकना चाहे तो भी नहीं रुकता है ये आत्मा यजीन कल्पता आत्मा भी हमारी समर्थ हो समर्पित हो जाए यहां देखिए आत्मा को भी समर्पित करने का है यानी सर्व कुछ का स्वामी ईश्वर को मान लेना अपने आप का भी अपने स्वामी मानने का मतलब होता है हमारा निर्माता नहीं है वो लेकिन हमको सब कुछ देने वाला है वो हमारी जितनी भी कामनाएं हैं हमारे जितने भी न्यूनताएँ सभी को पूरा करता है वो इसलिए पूरे के पूरे हम उसके समर्पित हैं हम एक प्रकार से उसके ही हैं मजदूर को भी किसी से मालिक से जो होता है वो पैसा लेने का होता है अधिकार लेकिन जो अपना पुत्र होता है माता पिता से उसको भी तो लेने का होता है ना अधिकार वो क्यों ले रहा है अपनापन के कारण ले रहा है उसने काम नहीं किया है लेकिन वो उसका है इसलिए लेगा वो वो मना नहीं कर सकता है तो ऐसे ही ईश्वर के साथ भी हमारा अपनत्व भी एक संबंध है स्वाभाविक है वो हमारा माता पिता भी है गुरु आचार्य भी है स्वामी भी है हमारा तो लेने का अपनापन का भी एक अधिकार है एक तो हम काम करके लेंगे उसे कि ये काम हमने किया इसका फल दे दो दूसरा है कि हमें दो जहां हमारी समर्थ नहीं हो पा रही है वो भी देना होगा उसको ईश्वर बुराईवेंट रहता है हाँ। नहीं वहाँ भी बुरा होता है वो ये होता है कि इसने पकड़ ली मेरी गलती तब तो क्या होगा तो यानी आपको अपनी अपमान का डर है वहाँ पकड़ लिया जाएगा मेरा वो दोष फिर ये अपमानित करेगा मुझे डर उसका लगता है, तो की है। पर भूल, तो भूल जाता है ना तैयारी करते इसमें दो स्थितियां होती है अकेले में जब तैयारी कर रहे हैं ना तो विषय केवल सामने होता है उसी में बुद्धि चलती है जब बोलने लगता है तो दृष्टा भी सामने होता है श्रोता भी सामने होता है तो दो चीज आयोजन करना पड़ रहा है ना उसको एक में तो केवल अपने को करना पड़ रहा है दूसरे में वस्तु का समायोजन करना इसलिए जितनी भीड़ बढ़ती जाएगी व्यवस्थापक के लिए उतनी चिंता का बनता है ना वो विसंगतियां उतनी बढ़ती है कैसे समन्वय करें किसे कर समन्वय करें तो वो चीज बढ़ विषय बढ़ रहा है ना वहां ऐसे श्रोता होगा एक व्यक्ति को जिसको पढ़ाते हैं रोज उसे इतना अंतर नहीं आएगा लेकिन नया व्यक्ति आएगा तो अंतर आएगा क्योंकि विषय से हट के पूछ सकता है वो सबकी बुद्धि अलग अलग होती सभी का स्तर अलग अलग होता है सभी के विचार व्यवहार सब अलग अलग होते हैं और उत्तर उसके अनुकूल नहीं आएगा तो आक्षेप करेगा वो और सभी विषयों का हमारे पास नहीं होता है कि उसको पूरा सटीक उत्तर दे सकेंगे नहीं हो पाता है तो वो चिंता तो लग जाएगी ना नहीं अगर आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है आपके पास समाधान जो जो आक्षेप हो सकते हैं तो इसी से आप डरते रहेंगे स्वयं से ही डर रहे हैं एक तरह से और कोई तो नहीं है तो वो बात दबी रहेगी तो वो कोई वो अपनी बुराई है कमी है हाँ, है नियंता वो कमी नहीं है नियंता है कमी तो बुराई तो वो है जो कहता है सामने वाला कुछ नहीं जानता है वो खाते हैं ना व्याख्यान के लिए कि तुम ये मान के चलो कि सामने वाला कुछ नहीं जानता है तुम बोलते रहो ये उचित नहीं है सिद्धांत ऐसा नहीं है उसको होना चाहिए तुम तुम जो जो बोल रहे हो वो वो गलत नहीं है, तुम जो बोलो वो है बोलोगे ठीक इसलिए नहीं डरना है, ना कि सामने वाला कुछ नहीं समझता इसलिए नहीं डरना है सामने वाला तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि हमसे अधिक नहीं जानकार हो वहा कोई हमसे अधिक जानकार हो सकता है सुनने वाला तो ये जो नहीं ये तो अपना आप दिख ही रहा है ना ये तो नहीं, ये नहीं नहीं हाँ हाँ ये जो है कि न्यूनतम के कारण जो डर होगा उसका निमित्त ईश्वर है व्यवस्था जो, जो जोड़ी है ना पूर्वा पर इसके कारण ये कारी कारण भाव जो है इसका हेतु तो ईश्वर इस है ऐसा हाँ ये करेंगे तो डर ना वो उसके लिए होता है जब उपदेशक बनाना हो प्रचारक बनाना हो ना तो उसके प्रशिक्षण का भाग है वो अभी आपको ये विद्या नहीं आ रही अभी। पहले ये चीज आपके जीवन में जुड़ना चाहिए दूसरे को अगर निमित्त बनाएंगे तो अपना वाला छोड़ देंगे आप तो प्राथमिकता प्रधानता अपने को यह देनी होगी ये विद्या पहले मुझे आ जाए फिर उसके बाद प्रशिक्षण का काल छह महीना बहुत होता है दो महीने में भी सीख सकता है आदमी उसको वो वो कठिन नहीं होता है और पहले से यदि करेंगे तो वो वाला प्रदान हो जाएगा ये गौण हो जाएगा फिर इसलिए उसको नहीं देते हैं अपने को पहले तैयार करें विषय वस्तु आ जानी चाहिए अभी मंत्री नहीं याद होता है आपको तो क्योंकि प्रशिक्षण देना वो अलग विषय है वस्तु का ज्ञान होना अलग है ये ज्ञान आने के बाद प्रशिक्षण वाला भी जुड़ता है वो भी एक अलग विषय होना चाहिए उसके बिना बता नहीं पाएगा वो व्यक्ति लेकिन वो उससे अलग है और बहुत कम अंश है उसका विद्या आ जाना ये अधिक अंश है 80 प्रतिशत ये है 20 प्रतिशत उसका भाग है वो प्रस्तुति विद्या वो अलग होती है आप देखेंगे जिसको कुछ नहीं आता है लेकिन प्रस्तुत बहुत अच्छा करता है और किसी का होता है बहुत आता है लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर सकता इसलिए दोनों अलग अलग विद्या है तो अब इसमें प्रधानता गौणता देखनी पड़ती है कि कहां से करें इसको तो प्रधानता कि अभी समय बहुत है पहले इस चीज सीख लो उसके बाद दो चार महीने में वो हो जाएगा वो बहुत कठिन नहीं होता है विद्या आ गई तो केवल इतना ही होता है ना कि कुछ पक्ष उसके रहते हैं और उसमें भी अपने आप समाधान करना आएगा उसमें आक्षेप अपने आप उठा सकते हैं उससे ज्यादा सामने वाला भी नहीं उठाता है किसी भी विषय पर निश्चित होते हैं इतने ही आक्षेप उसे उठेंगे इससे ज्यादा उठेंगे नहीं और उठते हैं तो फालतू होते हैं वो उसका समाधान भी आवश्यक नहीं होता है या उसके स्तर का होता है वो उसका है भाग उस विषय पर जो आक्षेप होने चाहिए वो अपने आप उठाया जाता है ब्रह्मा यजीन कल्पता ब्रह्मा मतलब विद्वान या चारो वेद इसकी सार्थकता इसी में है कि कोई व्यक्ति इसको पढ़ लेता है पढ़ के पढ़ाने लग जाता है और उसके विषय जो हैं उसको व्यवहारिक आविष्कार आदि करके व्यवहारिक बना देता है ये ब्रह्म की या वेद की सार्थकता है और जो विद्वान बन जाता है इनको पढ़ लेने के बाद फिर वो उसकी सार्थकता हो जाती है ज्योतिष सूर्य आदि पदार्थ का जब पूरा पूरा उपयोग कर लेंगे सृष्टि में व्यक्ति जब मुक्त होने लग जाते हैं तो सृष्टि की सार्थकता इसमें है जीवन मुक्त कोई नहीं होगा तो इस की सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी तो ऐसे हमारे पट्टिका हुआ नहीं है इस दुकानदार की तरह जो आएगा ग्राहक ले जाएगा तब हमारा होगा कोई मुक्त होगा तो ऐसा नहीं है उसने व्यवस्था बना दी इसकी है पूरी की पूरी बना दी है लेकिन हम करना हम खो सम ऐसा नहीं होगा कि कोई बनेगा नहीं ऐसा एक सृष्टि में बहुत सारे हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है आदि काल में तो कम से कम हो ही जाएगा ना पहले जो हमारी विद्या चलती है वो वेदों से ही चलती है सृष्टि की दूसरा जान समर्थ नहीं होता है बाह्य जान नहीं होता है समर्थन तो लगता है की मुक्ति काल बहुत बड़ा है और जीवन जो है वो एक आत्मा मुक्ति में चला क्या? पूरी पूरे, पूरे यहां ही इतने तक, तक ऐसे ऐसा हो भी सकता है नहीं जरूरी नहीं है इसमें ऐसा होता है की अंतिम जाते जाते भी बिगड़ती है बुद्धि और थोड़ा सा भी प्रमाद उसने यदि किया तो वापस हो जाएगा वो यानी सारा का सारा अपने अधीन है ये स्वैच्छिक है इच्छा पर निर्भर करता है वो अपने आप होगा नहीं ये सिद्धांत नहीं बनता है हो जाएगा अगर बना ना सिद्धांत, तो वो अपने अधीन नहीं रहा। नहीं रहा, रोकेगा नहीं वो आपने जब तक नहीं किया अपनी तरफ से आप पकड़ लेते हैं तो उसके पहले हो जाएगा और नहीं चाहते हैं तो कभी नहीं होगी मुक्ति घूमते रहेंगे यही पर एक होता है करवा दिया गया वो बिना चाहे भी हो जाएगा कभी न कभी नहीं ऐसा नहीं है फिर फिर मिला भाई। नहीं वो कर्म हो जाना एक अलग चीज है और किस किस कारण से हो जाएगा वो पृथक है यानी ये यह इतना हो जाती स्थितियां बन जाती है की व्यक्ति नहीं कर पाता है अपेक्षित तो तो हाँ। होना, होना चाहिए कम तक कर लिया। तो तो फिर हाँ रहता है यानी कि वो पहले जन्म में मान लो उसने पचास पाप किए थे अगले जन्म में चालीस करेगा वो नहीं जब उसको दुख होता है ना तो निर्णय लेता है कि ये नहीं करना चाहिए तुलना करता है बुद्धि उसकी तीव्र होती जाती है तो धीरे धीरे तुलना करने लग जाता है बचना शुरू कर देता है उससे तो वो धीरे धीरे संग्रह करेगा इसका जान का तो अंत में जाके सावधान हो जाता है स्वयं को ये स्थितियां बनती है लेकिन निर्भर करता है अपने ऊपर है वो निर्णय स्वयं करना होता है वो केवल इसके लिए निर्णय नहीं होता है तब नहीं होगा कभी नहीं होगा लेकिन निर्णय होता है जैसे संसार में इतना है ना सुख अधिक है लेकिन ले नहीं पाते हैं वो मुक्ति की अपेक्षा से है मुक्ति का जो सुख है उसके सुख से सामने लोक का सुख कम है लेकिन लोक में ही जो सुख और दुख है इसकी तुलना में देखें तो सुख अधिक है मान लो कोई व्यक्ति पूरा जीवन स्वस्थ रहता है और सभी सुविधाओं से संपन्न है वो उसको बहुत सुख होगा वो बचपन में एक ही टांग टूट गई किसी कारण उनसे दुर्घटना और पूरे जीवन दुखी रहेगा वो तो ऐसे करके मतलब मिल नहीं पाता है सुख पूरा क्योंकि दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं साधन है एक होता है ना कि जिस सेठ के घर में नौकर है कोई तो उस घर में सुविधाएं तो सारी है ना सुख की लेकिन उसको नहीं मिलेगा वो देखता रहेगा चुपचाप खाने को मिलेगा ना सोने को मिलेगा कुछ नहीं मिलना है उसको साधन तो है भरे वहा मिलना नहीं है उसको तो घर में तो है ना वो चीज ऐसे संसार में तो है यहाँ सूरज है चांद है धरती सारी चीजें यहाँ पर है लेकिन व्यक्ति को नहीं उपलब्ध है तो वो जो बात कही गई यहाँ रखा हुआ है सुख उसके लिए है मिलना कितना ये नहीं हो प्रश्न मिलता नहीं है पूरा अधिक मिलता अधिक दुख है फिर ज्योतिर्यज्ञेन सूर्य आदि पदार्थ भी स्वयज्ञेन सुख भी ईश्वर के समर्पित हो गृषम पृथ्वी आदि पदार्थ जो है स्तोमस्जस् वेद आदि सभी आदि जितने हैं सभी के सभी ईश्वर के समर्पित हो गे अमृता ममृता और मैं हम मुक्ति को प्राप्त होवे प्रजापति अभूम प्रजा प्रजापति की प्रजा हम बने यानी ईश्वर के जो हम वास्तविक हमारा संबंध है ईश्वर के साथ उस संबंध को हम सिद्ध करें बुद्धि से वेट स्वा और ये सब के सब ईश्वर की कृपा से ही होगी ऐसी हमारी बुद्धि बननी चाहिए गान है ये बृहद गान रथंतर गान है बृहद रथंतर है ये सब उसकी है ये सब उसकी भेद है सब जी जैसे मोक्ष में जाने वाला होता है दूसरे उसे